कृता चवक्र उवाच क्वाने क्यवा लोकना जीवीतेच्छा बुभुक्षा चुभुत्स उपशम गता सर्वमेव इदम् तापत्रिय दूषिता असा ओ कालो वय यत्र किन््वा नो नृण तान्युपेक्षवर्ती शीतवायाना साधुना योगीना तथा दृष्टि क्य भूत भूतमात्रत तत क्षण बंदुक्त स्वस्वस्थ भविष्य इति सर्व. ने कहा किया और अन किया कर्म और द्वंद किसके कब शांत हुए इस प्रकार निश्चित जानकर इस संसार में उदासीन निर्वेद होकर अब अवृत्ति और त्याग त्यागपरायण हो कृता कृते कृत कदा सांता कश्यवा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 वकील शब्द सूफियों का है बड़ी बुरी तरह विकृत हुआ वकील के जो मौलिक अर्थ है वो है जो परमात्मा के सामने तुम्हारा गवाह होगा कि तुम सच हो मोहम्मद वकील वो परमात्मा के सामने गवाही देंगे कि हाँ ये आदमी सच है लेकिन फिर वकील शब्द का तो बड़ा अजीब पतन हुआ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 कृता कृते चाह कदा सांता नहीं कस्यवा तू मुझे बता जाना किसके कब विचार शांत हुए किसके कब द्वंद दुख शांत हुए जीवन है तो द्वंद्व है दिन को जागोगे तो रात सोओगे ना द्वंद्व शुरू हो गया दोहरी प्रक्रियाएं हो गई श्रम करोगे तो विश्राम करोगे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 क्रोध को कौन कब शांत कर पाया है तुम तो साक्षी भाव से देखो जो है सो है और देखते से ही शांत होना शुरू हो जाता है लेकिन ये शांति बड़ी और है इसका ये अर्थ नहीं है कि तरंगें नहीं उठेंगी तरंगें उठती रहेंगी लेकिन तुम तरंगों से दूर हो जाओ तरंगें उठती रहेंगी लेकिन इन तरंगों से तुम्हारा तादाद टूट जाएगा तुम ऐसा ना समझोगे ये तरंगे मेरी भूख लगेगी तो तुम ऐसा ना समझोगे मुझे भूख लगी तुम समझोगे शरीर को भूख लगी पैर में कांटा चुभेगा तो, तुम शरीर को पीड़ा हुई। विचार तो उठेगा अरे महावीर, महावीर को उठता है अरे शरीर को कांटा जब तुम मरोगे तो तुम्हें विचार उठता है मैं मरा जब रमन मरते हैं तो उन्हें विचार उठता है ये शरीर के दिन पूरे हुए मृत्यु तो होगी ही वो तो जन्म के साथ ही बंधा है द्वंद इस प्रकार निश्चित जानकर इस संसार में उदासीन होकर अवृत्ति और त्याग परायण हो एक शब्द कोहनूर जैसा है इस प्रकार निश्चित जानकर एवं ज्ञातवे ऐसा जानकर निश्चित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 बादल आएंगे हवा चलेगी, तूफान उठेंगे, सतह पर तो सब चलता ही ही रहेगा। इतना ऐसी जगह है जहां कोई तरंग नहीं पहुंचती तुम तरंग को रोकने की चेष्ट मत करो तुम तो वहां सड़क जाओ जहां तरंग नहीं पहुंचती बाहर तुम बैठे हो सुबह है सर्दी के दिन है धूप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 इससे ना होगा अष्टावक्र कहें इससे भी ना होगा वेद कुरान कहते रहे हैं कुछ भी नहीं होता जब तक तुम ना जानोगे जब तक ये तुम्हारी प्रतिति न बनेगी ज्ञान मुफ्त नहीं मिलता और उधार भी नहीं मिलता जीवन के कड़वे मीठे अनुभव से मिलता है जीवन जी के मिलता है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 और हेरीगेल उत्तीन भी हो गया था ब मुश्किल उत्तीन हो पाया क्योंकि पाश्चात्य बुद्धि तकनीक को तो समझ लेती है टेक्नोलॉजिकल लेकिन उससे गहरी किसी बात को समझने में उसे बड़ी अड़चन होती जेन गुरु कहता था तुम चलाओ तो तीर लेकिन ऐसे चलाओ जैसे तुमने नहीं चलाया अब ये बड़ी मुश्किल बात है निष्णात धनुर्विद था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 निशाने की फिक्र किसको है तुम न चूको बात बड़ी कठिन थी वो कहता तुम ऐसे तीर चलाओ कि चलाने वाले तुम न रहो करता तुम न रहो तुम सिर्फ साक्षी चलाने तो परमात्मा को चलाने तो विश्व की ऊर्जा को मगर तुम न चलाओ भी बड़ी कठिन बात है हेरी कहेगा कि मैंने चलाऊं तो मैं फिर तीर को प्रत्यंशा पे रखू ही क्यों अब जो रखूंगा तो मैं ही रखूंगा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 वो गुरु से विदा लेने गया है गुरु दूसरे शिष्यों को सिखा रहा है तीन वर्ष उसने कई बार गुरु को तीर चलाते देखा लेकिन ये बात दिखाई ना पड़ी थी नहीं दिखाई पड़ी थी क्योंकि खुद की चाह से भरा था कि कैसे सीख लू कैसे सीख लू बड़ा भीतर तनाव था आज सीखने की बात तो खत्म ही हो गई थी वो विदा होने को आया है आखिरी नमस्कार करने कुछ भी हो इस गुरु ने तीन वर्ष उसके साथ मेहनत तो की तो बैठा है एक बेंच पर गुरु दूसरे शिष्यों को सिखा रहा है वो खाली हो जाए तो हैरी गिल उससे क्षमा मांग ले और विदा ले ले खाली बैठे बैठे उसको पहली दफा देखा ही पड़ा कि अरे वो गुरु उठाता है प्रत्यंशा दे लेकिन जैसे उसने नहीं उठाई कोई तनाव नहीं है उठाने में रखता है तीर लेकिन जैसे उदासीन चढ़ाता है हाथ खींचता है हाथ लेकिन जैसे प्रयोजन शून्य सुना सुना भीतर कोई चाहत नहीं है कि ऐसा हो जैसे कोई करवा ले रहा है तुमने फर्क देखा तुम अपनी प्रेसी से मिलने जा रहे तो हो तो तुम्हारी गति और होती और किसी के संदेश संदेशवाहक के जा रहे हो किसी ने चिट्ठी दे दी कि जरा मेरी प्रेसी को पहुंचा देना तो तुम रख लेते हो उदासी मन सकी से खी से तुम्हें क्या लेना देना चले जाते हो दे भी देते हो मगर वो गति त्वरा ज्वर जो तुम्हारी प्रेसी के तरफ जाने में होता है वो तो नहीं होता तुम सिर्फ संदेश वहां को तुमने देखा पोस्टमैन आता है डाकिया तुम्हें लाख रुपए की लॉटरी मिल गई हो वो ऐसे ही चला आता है कि जैसे दो कौड़ी कर लिफाफा पकड़ा रहा तुम्हें है तुम्हें हैरानी होती गरी तू कैसा पागल है लाख रुपये मुझे मिल गए तू बिल्कुल ऐसे ही चला आ रहा है जैसे रोज आता है वो रोनी सूरत वही साइकिल पर सवार चला आ रहा है उसे क्या लेना देना है? संदेश वाहक संदेश वाहक देखा है गेल ने कि गुरु ठीक कहता था मैं चूकता रहा वो उठा और चकित हुआ थोड़ा क्योंकि उसे लगा मैं नहीं उठा हूं। कोई चीज़ उठी वो उठ के गुरु के पास गया उसने गुरु के हाथ से तीर कमान ले लिया चढ़ाया निशाना मारा और गुरु प्रफुल्लित हो गया उसने गले से लगा लिया उसने कहो गया आज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 भागने में उसे ये भी याद न रही कि गुरु कहां? सीड़ी पर, सीड़ी पर भीड़ हो गई क्योंकि कोई 25-30 आदमियों को उसने उसने बुलाया था। तो उसने पीछे लौट कहा देखा गुरु तो शांत आंख बंद किए बैठा है जहां बैठा था वहीं बैठा है हैरी गेल को ये इतना मनमोहक लगा ये घटना गुरु का ये निश्चिंत रहना यह भूकंप कहना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 मेहमान घर में बैठा हो और मेजबान भाग जाए ये तो असोभन है तो मैं भी खोली और जहां से बात टूट गई थी भूकंप के आने और लोगों के बगने के कारण उसने फिर वही से शुरू कर दी हेरिगिल ने क छोड़िए भी अब मुझे कुछ याद नहीं कौन सी हम बात कर रहे थे वो बात आई आई गई हो गई इस संबंध में कुछ अब मुझे जानना नहीं मुझे कुछ और जानने की उत्सुकता है भूकंप का क्या हुआ हम सब भागे आप नहीं भागे गुरु ने कहा तुम्हारा भागना नासमझी से बड़ा है क्योंकि तुम जहां जा रहे हो वहां भी भूकंप भाग लो जा कहां रहे हो इस मंजिल पर भूकंप है तो छठवी पे नहीं है तो पांचवी पे नहीं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 धा बिठा लेता था लूले को अपने कंधों पर दोनों भिक्षा आते थे दोनों अकेले तो असमर्थ थे दोनों साथ, साथ बड़े समर्थ हो जाते थे शरीर में घटना घटती है मन में अंकन होता है मन और शरीर का संयोग मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं मन और शरीर इस तरह दो चीजों की बात नहीं करनी चाहिए मनो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 उस गुरु ने गेल को कहा भागे तुम लेकिन तुम्हारा भागना व्यर्थ था क्योंकि तुम भूकंप में ही भागे जाते थे भागा मैं भी यदि दिखाई ना पड़ा मैं भीतर की तरफ भागा मैंने तत्क्षण अपना तादात्म शरीर और मन से अलग कर लिया इन पर तो भूकंप घट सकता इनसे दोस्ती अभी ठीक नहीं मैं तत्ण अपने को अलग कर लिया शरीर कबता मन कबता मैं भीतर बैठा देखता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 इनसे जब तुम तीसरे हो जाओ तो निर्वेद वही उदासीन का अर्थ जो निर्वेद हो गया वही उदासीन हो गया ऐसा निश्चित जानकर संसार में उदासीन होकर अब व्रती और त्याग परायण हो बड़ी बह, बहुमूल्य बात आगे आती अव्रति तुम चौंकोगे क्योंकि तुम तो कहते हो व्रती आदमी को व्रती होना चाहिए हम कहते हैं भला फला आदमी बड़ा त्यागी व्रति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 और जब कोई व्रत का नियम लेता है तो समाज उसमें फूल मालाए उसके गले में डालता है उसका जुलूस निकालता है अखबारों में फोटो छापता महात्मा आशीर्वाद देते हैं, महात्मा गवाह बनते हैं, समाज चारों तरफ से प्रशंसा के फूल बरसाने लगता है व्रती को इतनी प्रशंसा मिलती की अहंकार मजबूत होता है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 तुम सब बचपन से कहा गया है कि तुम बड़े कुलीन हो बड़े घर में पैदा हुए हिंदू मुसलमान ईसाई, ध्यान रखना, अपनी इज्जत का, का, का, का, अपने का, अपने का, अपने परिवार वंश कुल का, अपने धर्म का अपने राष्ट्र का स्मरण रखना तुम कौन हो तुम कोई साधारण पुरुष नहीं हो तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो कि ईसाई हो बाकी सब साधारण है मुला जब मरने लगा तो लोगों ने उसकी प्रार्थना सुनी वो कह रहा था परमात्मा से एक हे प्रभु मैंने चोरी की है बहुत बार ये सच और मैं कई बार अचोरी के ब्रश से पतित हुआ मैंने दूसरों की स्त्रियों की तरफ बुरी नजर से देखा है ये भी सच है मैं बे विचारी हूं और मैंने कोई बड़ी बड़ी चोरियां की हूं ये भी नहीं मैंने मुर्गियां तक पड़ोसियों की चोरा ली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 ये सब है लेकिन एक बात तुमसे कहना चाहता हूं कि मैंने सब कुछ किया हो लेकिन अपन, अपना धर्म कभी नहीं खोया अब ये बड़े मजदूर अब ये धर्म क्या है कि मैंने अपना दीन कभी नहीं खोया रहा सदा मुसलमान उस संबंध में मैंने कभी ऐसा नहीं कि ईसाई हो गया कि हिंदू हो गया रहा सदा मुसलमान धर्म मैंने कभी नहीं खोया इतनी बात में जरूर तुझसे कहूंगा ये तो याद रखना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 तुम आ गए में में सुन रहे थे किसी साधु संत की बात उसने उसने तुमको दिया कि अगर काम वासना रही तो नरक सड़ोगे और खूब चित्र रंगीन थ्री डायमेंशनल कि वहां आग की लपटे हैं और कढ़ाई जल रहे हैं तेल के और उन कढ़ाओं में डाले जाओगे मरोगे भी नहीं और से भी जाओगे और उबाले भी जाओगे मरोगे भी नहीं और कीड़े तुम्हारे शरीर में छेद बना बना के दौड़ेंगे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 उठ के खड़े हो जाते मैं बोलूंगा नहीं क्यों ताली बजाई मैंने उनसे कहा कि लोग ताली बजा रहे आप इतने नाराज होते। वो कहते हैं, लोग ताली तब बजाते हैं जब कोई आदमी मैंने जरूर कोई गलती की होगी पहली तो बात इन बुद्धुओं को अगर मैं सच बात कहूं तो समझ में ना आएगी गलत कहूं तभी समझ में आती और तभी ये ताली बजाते हैं। ताली बजाए की मैं तत्काल समझ जाता हूँ कि हो गई कोई गलती वो ठीक कहते जैसा आदमी हो उसको देख के ऐसा ही लगता है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 अब वो देखेंगे कि कैसे सिनेमा में तो नहीं बैठे हो ब्रह्मचेरी का व्रत लेके यहाँ होटल में बैठे क्या कर रहे हैं क्लब में क्या कर रहे हैं ये किसकी स्त्री के साथ चले जा रहे हैं मेरे एक सन्यासी ने सन्यास लिया है क्यों ने वो कुछ दिन बाद मेरे पास आया मेरी पत्नी को भी सन्यास से तो उनका मामला क्या है उसने कहा कि मैं गरीब आदमी हूं मैं ये गिर हुए पहन के अपनी पत्नी के साथ कहीं जाता हूँ तो लोग रोक लेते हैं कि, कि किसकी पत्नी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 तो मुश्किल में पड़े क्योंकि कामवासना कसम खाने से मिटती होती इतनी आसान बात होती तो सारा दुनिया कामवासना के बाहर हो गया होता अब ये यह ब्रह्मचरी और ये कामवासना और इन दोनों के बीच तुम पिसोगे, दो के बीच अब तुम्हारी बुरी तरह मरम्मत होगी बार बार तुम वासना में गिरोगे और बार बार तुम अपने को संभाल के बाहर निकालोगे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 तुम्हें समझ में आ गई है बात बस काफी है इसके लिए समाज की स्वीकृति और समाधर की कोई भी जरूरत नहीं तुम समझ गए तुम्हें ब्रह्मचर्य में रस आने लगा बिल्कुल ठीक है व्रत की क्या जरूरत व्रत तो इतना ही बताता है कि रस अभी आया नहीं था सिर्फ लोक पैदा हुआ था ब्रह्मचर्य का लोक पैदा हुआ तो व्रत अगर समझ में ही आ गया तो तुम ऐसी तो कभी कसम नहीं खाते कि कि मैं कसम खाता सदा होते चार ही जोड़ूंगा तो साफ है कि तुम विक्षिप्त हो और जो तुम्हें आशीर्वाद दे वो तुमसे भी आगे विक्षिप्त तुम्हारा दिमाग खराब है तुम्हे शक है कि तुम दो दो पांच जोड़ जोड़ोगे उस शख्स से लड़ने के लिए तुम इंतजाम कर रहे हो पहले से तुम्हें अपनी भीतरी अवस्था का पता है कि जब मैं जोड़ूंगा तो दो, दो पांच होंगे नहीं नहीं कसम खा लो पहले से इंतजाम कर लो वो भीतर तो तुम जानती हो कि दो दो पांच होने वाले इसलिए कसम खा के इंजाम कर लो रुकावट डाल लो कि दो, दो चार हो लेकिन यह ज्ञान नहीं ये बोध नहीं ये लोभ है लोभी वृत्ति होता है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 मैं तुम्हारे किसी पागलपन में सम्मिलित नहीं हो सकता तुम्हें अगर ब्रह्मचरी में रस आने लगा है बहु उस तरफ मगर व्रत नहीं कोई मुझसे कहता है कि आप मुझे कसम दिलवा दें देखिए मैं तुम्हें यह कसम नहीं दिलवाता मैं किसी पाप में भागीदार नहीं होता तुम्हें अगर समझ आ गई तो तुम ध्यान करोगे और अगर ध्यान में रस आएगा तो वही रस नियम बनेगा आज करोगे और कल कर नहीं करोगे तो कल तुम पाओगे कुछ चूका, कुछ खोया कुछ गमाया। दिन ऐसे ही गया, एक छाई रही। तो परसों तुम तुम तुम करोगे, कर, -कर के तुम जानोगे कि जब तुम करते हो तो एक उज्जवलता, एक पवित्र एक पवित्रता, सुचिता का जन्म होता करने से पता चलेगा कि तुम ताजे ताजे रहते एक स्वच्छता जैसे शब्द स्नात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 इस तरह सलुक करना चाहिए कि तू मुझे धक्का देती और मेरे कपड़े में पैर रखती निकल गई उसने कहा क्षमा करें मुझे याद भी नहीं मैं अपने प्रेमी से मिलने जाती थी मुझे याद भी नहीं कि आप कहाँ बैठे थे कहाँ नमाज पढ़ रहे थे कौन नमाज पढ़ रहा था कौन नहीं पढ़ रहा था मुझे याद नहीं वर्षों बाद मेरा प्रेमी आता था मैं उसे लेने गाँव के बाहर द्वार पर जाती थी क्षमा करे लेकिन एक बात आपसे पूछती हूँ मैं अपने प्रेमी से मिलने जाती थी प्रेमी प्रेमी आप अपने प्रेमी से मिलने गए थे आपको मेरे पैर कपड़े तो तो गए मेरा धक्का लगा इसका समझ में आ गया आप परमात्मा से मिल रहे थे तो तो मेरी प्रार्थना आपसे बेहतर है माना कि मैं किसी के शरीर के मोह में पड़ी हूं और ये मोह ठीक नहीं लेकिन कम से कम है तो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 वो वैशाखी के सहारे चलता है, लेकिन जिसके अंग और देह स्वस्थ है उसके लिए वैशाखी की कोई जरूरत नहीं होती जिसके अंग स्वस्थ वो तो अपने पैर से चलता है। व्रत दूसरे से उधार मिलते हैं बोध अपना कश्यापी ताक चेष्टा अवलोकनाथ जीवित इच्छा बुबुत्सा बुबुत्सा हे प्रिय लोक व्यवहार को ठीक से अवलोकन करके लोक ठीक से जीवन में जो हो रहा है उसे देखो कोई पैदा हो रहा है कोई मर रहा है जोड़ो इसको जोड़ो कि जो पैदा होता मरता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 तो किसी ने समझाया कि बारात उसने पूछा बरात यानी क्या तो किसी ने समझाया तो भी तुम्हें इतना भी बोध नहीं है ये जो घोड़े पे बैठा है ये दूल्हा है इसकी विवाह होने वाला एक लड़की से उसने कहा फिर क्या होगा तो किसी ने उसको पकड़ के पास ले गया तू तो यहां तुझे कुछ भी पता नहीं उसने उसे सब समझाया कि फिर क्या होगा शादी होगी इनकी भोग करेंगे एक दूसरे का फिर इनका बच्चा पैदा होगा निकल गई सन्यासी रात हो गई थी तो गांव के बाहर के के कुएं पाट पर सो रहा गर्मी के दिन थे सपना उसने देखा कि घोड़े पे सवार बैंड बाजे बज रहे बारात चल रही फिर उसकी शादी हो गई फिर वो अपनी पत्नी के साथ सो रहा है और पत्नी ने उससे कहा कि जरा सर को मुझे भी तो जगह दो कि जरा सर के कुए में गिर गया सारा गांव इकट्ठा हो गया तो गांव को और इसलिए हुई कि वो में पड़ा-पड़ा खूब खिलखिलाते लोगों ने पूछा हंसते क्यों हो उसने कहा हंसने तो क्या करे मुझे निकालो तो मैं अपनी कथा कहू उसे निकाला लोगों ने पूछा हंसते क्यों कुए में मरना गिरना तो मौत हो जाए और तुम हंसते हो उसने कहा हंसने की बात हो गई सपने की स्त्री ने कुएं में गिरा दिया असली स्त्री क्या ना करती होगी लोगों के साथ उसने कहा, बच्चे, सपने के अनुभव ने जगा दिया अब कोई बरात नहीं भी घोड़े घोड़े पर चढ़ना आपने सोने वाला नहीं इतना काफी है अनुभव सपने की झूठी स्त्री ने ऐसा धक्का दिया कि भले चंगे सो मैं जिंदगी भर से सोता आ रहा हूं कुओं पर कभी नहीं गिरा इस स्त्री ने का जरा सर को असली स्त्री क्या न करती होंगी अगर बोध हो तो सपना भी जगा देता है अगर बोध ना हो तो जीवन भी ऐसे ही बीत जाता है तुम उसका हिसाब ही नहीं लगा पाते लोक चेष्टा अवलोकनाथ लोग चेष्टाओं का अवलोकन कश्य धन्य और कोई धन्यभागी ही जीवन की चेष्टाओं का अवलोकन करता है अधिक लोग तो शास्त्रों में खोजते जो जो तरफ तरफ बरस रहा है जो तरफ है मौजूद उसे शब्दों में खोजते हैं जो हर घड़ी मौजूद है जो कहीं से भी पकड़ा जा सकता है सूत्र उसकी व्यर्थ के तर्क और सिद्धांत और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 तो शराब पीता है वैश्यागमन करता है फिरता भोगने, और तीसरे तरह के लोग हैं हैं, हैं, हैं, जो ज्ञान की आकंशा करते वो तर्क को निखारते सिद्धांतों पर है पड़े रहते हैं, ये तीन तरह के साधारण लोग चौथा व्यक्ति वो है धन्यभागी, जिसकी कोई आकांक्षा नहीं जो ना भोगना चाहता ना जानना चाहता न जीना चाहता जो कहता देख लिया सब इसमें कुछ भी नहीं है यह सब अनित्य है तीनों तापों से दूषित है निंदित है, ऐसा निश्चय कर वह शांति को प्राप्त होता है ये तीनों दौड़े सिर्फ तीन ताप ले आती है अनित्यम सर्वे वेदम ताप दूषितम निम हेमति निश्चित सर्वं अनित्यं। सब अनित्य है, असार है। बोध अवलोकन से याद रखना शास्त्र से नहीं उधार नहीं अवलोकन से अपनी ही आविदैविक आधि, आधि भौतिक आध्यात्मिक तीन तरह के दुख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 ऐसा जानकर कि ये बिल्कुल व्यर्थ है निंदित है, असार है हो जाती। वह कौन काल है और कौन सी अवस्था है जिसमें मनुष्य को द्वंद सुख दुख न हो उनकी उपेक्षा कर यथा प्राप्त वस्तुओं में संतोष करने वाला मनुष्य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 चौदह वर्ष का बनवास खुद राम को भोगना पड़ा सब तरह की कला और सब तरह की राजनीति थी खुद की सोते मां धोखा दे गई खुद का बाप कामी और लोलुप सिद्ध हुआ पत्नी की गलत बात मानती भी लेकिन पत्नी युवा थी अपने प्यारे से प्यारे बेटे को घर के बाहर भेज दिया जंगल भेज दिया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 ने क्या समझा अपनी औरत को कोई राम नहीं एक रात कहीं और रह गई तो दोबी नाराज हो गया उसने कहा कि कि मैं कोई राम नहीं तूने समझा क्या है मुझे रावण के घर रहा ही सीता और फिर भी स्वीकार कर लिया इतनी सी बात से अग्नि परीक्षा ले लेने के बाद भी सीता को जंगल में फेंक दिया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 सब तरह के उपद्रव सब तरह की जानसाजी, सब तरह की कूटनीत राजनीति थी, थी। कब था सुख उससे लोग गबड़ा गए तो लोगों ने नए इजाद कर लिए नए पुरान कार है मार्क्स, एंजल्स, माओ। अब नए पुरान ईजाद कर लिए कहते भविष्य में होगा हो एक बात तो पक्की कोई भी नहीं कहता कि अभी है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 आयक अष्टवक्र कहते हैं वह कौन काल है कौन अवस्था है जिसमें मनुष्य को द्वंद ना रहा सुख दुख न रहे हो? नहीं किसी काल की प्रतीक्षा मत करो किसी स्थिति की प्रतीक्षा मत करो एक चेतने की क्रांति चाहिए वो क्रांति कैसे घटित होगी उनकी उपेक्षा कर यथा प्राप्त वस्तुओं में संतोष करने वाला मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है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 सब समय में ऐसा ही रहा है यही वारदाते यही झंझटें यही उपद्रव कमो मगर सब ऐसा ही रहा है कौन सिद्धि को उपलब्ध होता है अष्ट्र कहते जो जैसा है जो मिला है जो वर्तमान है यथा प्राप्त वर्ती जो है जो मिला है उसमें जो संतोष मान लेता की ठीक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 संतोष करने वाला मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है महर्षियों के साधुओं के योगियों के अनेक मत ऐसा देखकर कर उपेक्षा को प्राप्त हुआ कौन मनुष्य शांति को नहीं प्राप्त होता ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते है नाना मतम महर्षि महर्षियों के बहुत से सिद्धांत हैं दार्शनिकों के बड़े सिद्धांत है अगर उनमें उलझे तो कोई पारा नहीं है रहोगे साधुओं के अनेक सिद्धांत हैं, योगियों के अनेक सिद्धांत है सिद्धांतों की भरमार है जीवन एक है जीवन को समझाने वाली दृष्टिया बहुत है और जिसको तुम सुनोगे वही ठीक लगेगा जिसको तुम पढ़ोगे वही ठीक लगेगा निश्चित ही तुमसे ज्यादा प्रतिभाशाली लोगों ने उनको ईजाद किया है महर्षियों ने इजाद किया है योगियों ने ईजाद किया है तो उन्होंने जरूर बड़ा तर्क बल भरा है उन्हें तुम उससे प्रभावित हो जाओगे लेकिन जब तुम दूसरे को सुनोगे दूसरा ठीक लगने लगेगा जब तुम तीसरे को सुनोगे तीसरा ठीक लगने लगेगा ऐसे तो तुम ना घर के रहोगे ना गांठ के ऐसे तो तुम दर दर के बिखारी हो जाओगे अस्था कहते हैं ऐसा देखकर कि अनेक मत है, बुद्धिमान तो व्यक्ति मतों को ही छोड़ देता मतों की झंझट में नहीं पड़ता ऐसा देखकर कर के अनेक शास्त्र हैं, कौन कौन कौन की की की कुरान बाइबल, वेद सही गलत? इस में बुद्धिमान आदमी नहीं पड़ता है इस में जो पढ़ जाते हैं वे कभी इस झंझट के बाहर नहीं आ पाते उस झंझट का कोई अंत ही नहीं है उसमें तो एक उलझन से दूसरी उलझन निकलती चली जाती है एक प्रश्न का उत्तर हल करो तो उस उत्तर में से दस नए प्रश्न खड़े हो जाते चलता ही चला जाता अंत हीन श्रृंखला है उससे कभी कोई बाहर नहीं आ पाता नाना मतम नाम, साधु नाम योगी नाम तथा दृष्टवा निर्वेद आपना को न साम्य मानवा ऐसा देखकर किस विवाद में क्या सार है ये कहीं ले जाएगा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 नाना मतम महेणाम और सभी महर्षी है झंझट तो ये अगर ऐसी होता कि एक आदमी बुरा होता और एक आदमी अच्छा होता तो अच्छे की हम मान लेते बुरे की हम छोड़ देते हैं यहां झंझट बड़ी गहरी है दोनों अच्छे किसको पकड़ो किसको छोड़ो जीसस की सुनो कि मोहम्मद की, की महावीर की सभी अद्भुत पुरुष है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 और तर्क बड़ा दोगला है और तर्क से तुम ऐसा भी सिद्ध कर सकते हो और वैसा भी सिद्ध कर सकते हो तर्क जैसा है तर्क का कुछ लेना देना नहीं मैं एक बड़े वकील हरि गौर से परिचित था उन्होंने सागर विश्वविद्यालय का निर्माण किया वो बड़े वकील थे सारी दुनिया के ख्याति वकील थे मुकदमा था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 से सावधान रहना बस इतना वो पहाड़ों में चला गया सब समझाया। समझाया आखिर में ये समझाया कि अब मुझसे सावधान रहना कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझसे बंध जाओ कहीं तुम्हारी आसक्ति मुझ पे ना टिक जाए नहीं तो फिर चूक हो गई दर्पण में तुम्हारा चेहरा दिखाई पड़ता है इससे तुम ये मत समझ लेना कि दर्पण में तुम्हारा चेहरा है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 भूत भूत मात्रा यथार्थता जो जैसा है जब तू उसको वैसा ही देखने लगेगा बंध उसी क्षण तू बंधन से मुक्त हो जाएगा स्वरूपस्थो स्थिष्य और अपने स्वभाव में हो जाएगा पहुंच जाएगा उस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 कोई देखता है कि मैं अपमानित अनुभव कर रहा हूं कौन देखता है कि अपमान हो गया तुम मुझे सुन रहे हो मैं यहां बोल रहा हूं तुम वहां सुन रहे हो ये बोलने और सुनने के पीछे तुम्हारा साक्षी खड़ा है जो ये देख रहा है कि तुम सुन रहे हो और कभी कभी तुम्हारा साक्षी तुमसे ये भी कहेगा कि तुमने सुना तो फिर भी सुना नहीं चुग गए तुम तो एक पन्ना पढ़ते हो किताब का पूरा पन्ना पढ़ जाते हो अचानक ख्याल आता पढ़ते तो रहे लेकिन चूक गए ये किसको याद आया पढ़ने के अतिरिक्त भी तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है अंतिम निर्णायक चुका था फिर से पढ़ो चूक गए ये जो अंतिम है तुम्हारे भीतर यही तुम्हारा स्वरूप है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 अब संसार में रहना संसार में रहे बाजार में रहना बाजार में रहे अब जहां चाहे वहां रहे बस तेरा साक्षी सुस्पष्ट बना रहे फिर कुछ और चाहिए नहीं वासना एवं संसार इति सर्वा विमुंचता तत्ना त्यागा यथा तथा जैसा है फिर तू जहां है फिर तू बिल्कुल ठीक है और सुंदर है।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 उससे सब छूट गया इस सत्य को पहचान लिया कि वासना ही संसार है बस इस पहचान में ही सब छूट हो गई वासना त्यागा त्याग इधर वासना गई वहां संसार गया अध्यय तथा स्थिति फिर तेरी जनक जहां मर्जी हो वहां रह फिर जहां चाहे वहां रह इस सूत्र को भी ख्याल में ले लेना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 दोनों गांव के बाहर गए। कहा थोड़ी दूर और चले तो हो दोस्त तो होने लगा सम्राट ने कहा आप बोले उसने कहा कि इतना ही समझाना है कि अब मैं वापिस नहीं जा रहा तुम जाते हो कि चलते हो सम्राट ने कहा मैं कैसे चल सकता हूँ आपके साथ महल है पत्नी है बच्चे है सारा व्यवस्था मैं कैसे चल सकता हूं फकीर तो ने लेकिन मैं जा रहा हूं। फर्क समझ में आया सम्राट उसके पैर पे गिर पड़ा उसने कहा कि नहीं मुझे छोड़े मत मुझसे बड़ी भूल हो गई उसने कहा मैं तो अभी फिर घोड़े पे बैठने को तैयार लेकिन तुम फिर मुश्किल में पड़ जाओ ले आ घोड़ा कहां जब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 साद फलित होगा बहुत आशीष बरसेंगे तुम वही हो सकते हो जिसको अष्टावक्र ने कहा है कश्य धन्य अभि कोई